देवी भागवत नवंध सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर सावित्री को वरदान भगवान नारायण कहते हैं नारद सावित्री के वचन सुनकर यमराज के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ वे हंसकर प्राणियों के कर्म विपाक कहने के लिए उद्यत हो गए धर्मराज ने कहा वसे अभी तुम हो तो बहुत छोटी सी वयस की बालिका किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वानों ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है पुत्री भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है तुम उन देवी की कला हो, राजा ने तपस्या के प्रभाव से तुम जैसी को प्राप्त किया है। जिस लक्ष्मी के, भवानी शंकर के अदिति कश्यप के अहल्या गौतम के सचे इंद्र के रोहिणी चंद्रमा के रति कामदेव के स्वाहा अग्नि के स्वधा पितरों के संज्ञा सूर्य के वरुणानी वरुण के दक्षिणा यज्ञ के पृथ्वी बारा के और देवसेना कार्तिके के पास सौभाग्यवती प्रिया बनकर शोभा पाती है तुम भी वैसे ही सत्यवान की प्रिया बनो मैंने यह तुम्हें वर दे दिया महाभागे इसके अतिरिक्त भी तो तु, जो तुम्हें अभीष्ट हो वह वर मांगो मैं तुम्हें अभी अभिलषित वर देने को तैयार हूँ सावित्री बोडी महाभाग सत्यवान के औरत मुझे सौ पुत्र प्राप्त हो यही मेरा अभ्यसित वर है साथ ही मेरे पिता भी सौ पुत्रों के जनक हो मेरे को नेत्र लाभ हो और उन्हें राज्य श्री प्राप्त हो जाए यह भी मैं चाहती हूँ जगत प्रभु सत्यवान के साथ मैं बहुत लंबे समय तक रहकर अंत में भगवान श्रीहरि के धाम में चली जाऊं यह वर भी देने की आप कृपा करें प्रभु मुझे जीव के कर्म का विपाक तथा विश्व के दर जाने का उपाय भी सुनने के लिए मन में महान कौतूहल है अतः आप यह भी बतावें धर्मराज ने कहा महासाध्वी तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे अब मैं प्राणियों का कर्म विपाक कहता हूँ सुनो शुभ और अशुभ कर्मों के फल स्वरूप जीव भारतवर्ष में जन्म पाते हैं यही पुण्य क्षेत्र है पतिव्रते देवता दैत्य दानव गंधर्व यक्ष राक्षस तथा मनुष्य ये सभी कर्म के अधिकारी हैं केवल पशु आदि जीवों को ही कर्म का अधिकारी नहीं कर सकते उत्तम कर्म करने वाले प्राणी संपूर्ण योनियों में जन्म पाकर उसके फल भोगते हैं शुभ शुभाशुभ कर्म फल भोगने का स्थान स्वर्ग और नरक निश्चित है कर्म की विशेषता से प्राणी समस्त योनियों में चक्कर काटते रहते हैं उन्हें पूर्व जन्म का उपार्जित किया हुआ कभी शुभ फल मिलता है और कभी अशुभ शुभ कर्म के प्रभाव से प्राणी स्वर्ग लोक में जाता है अशुभ कर्म उसे नरक में भटकने के कारण बन जाते हैं कर्म के निश्चेत हो जाने पर प्राणी के हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है साथवी भक्ति भी दो प्रकार की बताई गई है एक निर्गुणा और दूसरी माया मायाविशिष्ट ब्रह्मस्वरूपणी भगवती प्रकृति के प्रति की जाने वाली पूर्व जन्म का बुरा कर्म प्राणी को दूसरे जन्म में रोगी बनाता है और शुभ कर्म आरोग्यवान प्राणी अपने पूर्व कर्म के अनुसार दीर्घ अल्पायु, सुखी दुखी, अंधा और होता है। पूर्व जन्म के के उत्तम कर्म के दूसरे जन्म में सिद्धियां प्राप्त होती है देवी अब विशेष बातें सुनो सुंदरी यह अतिशय दुर्लभ विषय शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है इसे सबके सामने नहीं कहना चाहिए सभी जातियों के लिए भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाना परम दुर्लभ है साथ सभी वर्णों की अपेक्षा संपूर्ण कर्मों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है भारतवर्ष में ब्रह्म पर आस्था रखने वाला ब्राह्मण अधिक गौरव का पात्र समझा जाता है ब्राह्मण में दो भेद है सकामी और निष्कामी कामना से संपन्न ब्राह्मण जगत में प्रतिष्ठा पाता है और निष्कामी भगवान का भक्त बन जाता है सकामी फल भोगने में व्यस्त रहता है और निष्कामी विघ्न बाधा से रहित होकर भजन भाव में लगा रहता है साथ ही ऐसा निष्कामी द्विज शरीर त्याग कर भगवान के निरामय पद की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है